जब कुछ देर तक इन लोगों ने अशोकन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया बल्कि ये लोग अपने अपने ख्यालों में खोए रहे तब अशोकन ने बात बदलते हुए कहा अरे ये सब छोड़िए सर आगे चलिए, आपको और भी मर्डर के बारे में बताता हूँ बहुत अजीब खून हुआ इधर इतना कहते हुए अशोकन आगे बढ़ने लगा और उसके पीछे पीछे विक्रांत समेत अनुष्का और हर्षित भी चलने लगे वैसे तो ये जगह वर्कला बीच से अच्छी खासी दूरी पर थी लेकिन फिर भी इस जगह को वर्कला बीच के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि फिल्म वालों को यहाँ पर कई दिनों तक शूटिंग करनी थी तो ऐसे में उन लोगों ने बीच पर फिल्म का सेट बनाने के साथ ही आर्टिस्ट और अन्य वर्कर्स के रहने के लिए टेंट हाउस भी बना रखा था फिल्म के लीड एक्टर्स के लिए जो टेंट हाउस बना हुआ था वो थोड़ा अच्छे किस्म का था उस टेंट हाउस को बिल्कुल होटल के कमरे जैसा रूप दिया गया था जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थी इस टेंट को स्टील और लोहे के गार्डर से बनाया गया था फिल्म से जुड़े मेन लोगों जैसे कि एक्टर एक्ट्रेस और डायरेक्टर ऐसे ही टेंट में रह रहे थे जबकि बाकी के क्रू में नॉर्मल कैंप में रह रहे थे कई कैंप ऐसे भी थे जिसमें एक से अधिक लोग रह रहे थे विक्रांत मुंबई से यहाँ कॉटन का कोट पहन कर आया हुआ था लेकिन फिर भी उसे यहाँ पर काफी गर्मी का एहसास हो रहा था समुद्र का किनारा होने की वजह से यहाँ पर उमस काफी ज्यादा थी जबकि मुंबई में इतनी गर्मी नहीं होती है वहाँ पर साल भर मौसम सुहावना ही रहता है काफी देर ऐसी खड़े खड़े बात करते हुए विक्रांत के कपड़े पसीने में भीग चुके थे ऐसे में उसने अपने कॉटन के कोट को उतार कर हाथ में ले लिया अब तक वो अशोकन के पीछे पीछे चलते हुए दूसरे क्राइम सीन के पास पहुंच चुका था वहाँ पहुंचते अशोकन ने फिर से अपनी जेब टटोल कर उसमें सिगरेट ऑफर तो किया और न सिगरेट जलाने की परमीशन मांगी उसने सीधे ही माचिस की तीली जलाते हुए सिगरेट को दहका दिया जलती तीली के उजाले में उसका चेहरा काफी भयानक सा नजर आया खैर उसने सिगरेट की एक जोरदार कष्ट लेने के बाद एक टेंट के सामने रुक गया ये टेंट वीआईपी वाला था उसने टेंट के गेट की तरफ इशारा करते हुए दूसरे विक्टिम का गला काटकर उसका खून किया गया है जबकि पुलिस वाले इस टेंट के पास पहुंचे तो यहां गेट तक उन्हें ब्लड की धार देखने को मिली है अरे रे रे रे, आप आगे नहीं जाना उधर तक ब्लड बढ़ते हुए आया था मार किया है हम लोग अशोक ने अचानक ऐसी अनुष्का को आगे बढ़ने ऐसी रोकते हुए कहा इधर जब पुलिस पहुँचा तो गेट तक ब्लड बह रहा था फिर जब वो लोग अंदर गया तो उधर डेड बॉडी पड़ी हुई थी चूंकि टेंट के भीतर से लेकर बाहर गेट तक खून काफी फैला हुआ था इस वजह से विक्रांत और उसके साथी अंदर नहीं गए बल्कि ये लोग गेट के बाहर ही से झांककर भीतर का नजारा देखने की कोशिश कर रहे थे अंदर अंधेरा था ऐसे में इन लोगों को मोबाइल का फ्लैश जलाकर देखना पड़ रहा था विक्ट को हम लोगो ने पहचान लिया है अशोको ने आगे बताते हुए कहा उसका नाम उसका नाम अरे वो एक्टर है न इधर एड में आता है वो अपना सिर खोजाते हुए उस फिल्म एक्टर का नाम याद करने की कोशिश करने लगा लेकिन फिर भी उसे नाम याद नहीं आ रहा था कुछ देर तक याद करने की कोशिश करने के बाद वो यहाँ पर खड़े पुलिस वाले की तरफ देखते हुए मलयालम लैंग्वेज में नहीं आई अभी अशोकन उस फिल्म एक्टर का नाम पता करके विक्रांत को बताने वाला था कि अचानक ऐसी हर्षित बीच में बोल पड़ा रामेश्वर कोंडा नाम है हाँ हाँ यही नाम है लेकिन आपको कैसे मालूम अशोकन ने है नजरों ऐसी हर्षित की तरफ देखते हुए कहा फिर हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा रामेश्वर इधर साउथ का है फिल्म में कम ही काम किया है लेकिन तमिल तेलगु और मलयालम डेली सोप वाले सीरियल में बहुत काम किया है कई सारे एड फिल्म में भी काम कर चुका है और ये लोग जिस शॉर्ट फिल्म की यहाँ शूटिंग कर रहे थे उसके लिए इन्वेस्टर भी यही ढूंढ कर लाया था यानी के फिल्म के लिए उसने ही फंड का इंतजाम किया था इस वजह से सेट पर उसका काफी दबदबा रहता था वो जो कहता था या जो चाहता था सेट पर वही होता था विक्रांत बड़े ध्यान से हर्षित की बात सुनता रहा और फिर उसने टेंट के भीतर फ्लैश लाइट जलाकर बड़े ध्यान से इसका मुआयना करने लगा टेंट के अंदर सामान काफी फैला हुआ था। अशोकन जी किसी ने कमरे के अंदर कुछ छुआ है क्या विक्रांत ने तुरंत इंस्पेक्टर अशोकन से सवाल किया नहीं अशोकन ने अभी तुरंत जवाब दिया हम लोगो के इधर ज्यादा मर्डर नहीं होते है बहुत कम ही इस तरह का केस होता है लेकिन फिर भी हमको इन्वेस्टिगेशन का प्रिंसिपल मालूम है इसीलिए मैंने किसी भी पुलिस वाले को यहाँ पर कुछ भी छूने से मना कर रखा था कोई पुलिस वाला इधर आया भी नहीं मैंने सबको दूर रहने का बोला था फिर आगे उन्होंने बताते हुए कहा सबसे पहले इधर दो पुलिस वाले पहुँचे जब वो यहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने डेड बॉडी देखा तो वो बहुत डर गए उनके पास तो गन भी नहीं थी उन्हें इस बात का डर लग रही थी की कहीं मर्डर छुपा हो और वो इन लोगो को मार न दे इसीलिए ये लोग अंदर रूम में नहीं गए बल्कि डर के मारे वहाँ ऐसी दूर जाकर खड़े हो गए और पुलिस फोर्स के आने का इंतजार करने लग गए ये सब बताते हुए को ऐसा फील हुआ कि शायद ये लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे ऐसे में उसने खुद की तरफ से ये सफाई देते हुए भी कहा एक्चुअली इधर इस इलाके में क्राइम बहुत कम होता है तो जो पुलिस वाले इधर काम करते हैं ना, उन्हें इस तरह के मर्डर केस आरोप काम करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है इसीलिए जब भी वो लोग कुछ इस तरह का केस देखते है न तो डर जाते है हम भी बहुत डर जाते हैं सर फिर उन्होंने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा सर ये जो मर्डर हुआ है ये तो बहुत बड़ा केस है इधर कोई भी पुलिस वाला में इतना पावर नहीं है जो इस तरह के मर्डर केस पर अकेले काम कर सके सब सीधा लोग है बहुत डरता है अगले ही पल शोकर ने फिर से अपनी जेब में हाथ डालकर सस्ती सिगरेट का पैकेट निकाली लिया और फिर इसे अपने फोटो के नीचे दबाते हुए जला दिया एक बार फिर से माचिस की तीली के प्रकाश में उसका भयानक चेहरा नजर आया उसने एक जोर का कश खींचते हुए कहा सर मुझे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इतना बड़ा क्राइम भला यहाँ कैसे हो सकता है